और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 2000 करोड़ रूपये की विभिन्न अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी मंदिर में दर्शन करने का आज अंतिम दिन विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से युगाडा में शुरू हो रहे गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे ईरान ने सीमा के निकट अपने क्षेत्र पर पाकिस्तानी मिसाइल हमलों की निंदा की और बैडमिंटन में पुरूष सिंगल्स में एचएस एस प्रणाय और पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी आज नई दिल्ली में इंडिया ओपन टूर्नामेंट के अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे इसके साथ ही समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। रेडियो पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम या उससे जुड़ी किसी सामग्री से समुदाय के कि कि किसी भी श्रोता को आपत्ति हो तो आप अपनी शिकायत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में दर्ज करा सकते हैं एक सौ सोलह एवं शासन नई दिल्ली एक एक शून्य शून्य एक फोन नंबर शून्य एक एक दो तीन तीन आठ छह आठ चार सात ई मेलदर्मा एट द रेटी डॉट आई कि लगनी लागी चे अग्नि चे तारा मिलनि प्रभु हो तारा मिलन प्रभु पले पले भले क्या करो तने शन शनि समरा करो तने कि लगनी लागी चे अग्नि जागीचे हो तारा मिलन प्रभु हो तारा मिलन प्रभु घे लो ला क्यों मुझने हो रे तुझने देखो तारा पावन ताये मीठी नींद मां देखो ला क्यों मुझने ु क्यारे नमस्कार आप सुनना रेडियो मधन 1107.8 जीरो पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है नई किरण इस कार्यक्रम में नौ बजकर 26 मिनट हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ आइए जैसे कि मैंने कहा था न्यूज़ के पहले के के जांच जी हमारे साथ कृष्णकान्त झा योगा और नेचुरोपैथ हमारे साथ जुड़े हुए हैंक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हैं और दिल्ली में लगभग जो है पैंतीस सालों से इसी कार्य को कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल्स को देखकर वो ट्रीट करते हैं इवन आर्मी में भी विशेष उनका जो है लेक्चर रहता है किस तरह से हम अपने हेल्थ को फिट एंड फाइन रखें इसके बारे में उनसे बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से कृष्णकांत जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में नमस्कार कृष्णकांत जी बहुत, बहुत स्वागत है आँग? सभी श्रोताओं को भी नमस्कार जी मैं बहुत ठीक हूँ और सभी आशा करता हूँ सभी श्रोतागण भी बहुत स्वस्थ होंगे होंगे बिल्कुल बिल्कुल और मैं चाहूँगा कि हमारे आदिवासी इलाका है राजस्थान का ये बहुत ही आ, जो है गुजरात से बिल्कुल लगा हुआ है इसके बाद सीधा गुजरात पहुँच जाते हैं हम लोग पालनपुर जी और उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं पालनपुर के बाद राजस्थान के आब रोड में तो ये राजस्थान का जो है आ, एक बॉर्डर है गुजरात वाला एरिया के पास में जी, जी। और यहाँ आदिवासी बेल्ट बहुत है जी तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आ, किस तरह से हम लोग जो हैं हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहें हैप्पीनेस का क्या मंत्रा है और हेल्दी रहने का क्या टेक्निक है थोड़ा सा बताइए सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि आहार को अगर आप आ, ध्यान दें आहार का सबसे ज़्यादा रोल है स्वास्थ्य के लिए अच्छा चूँकि गाँव में लोग आ, या जो आ, ज, आ, छोटे जगह पे जो लोग हैं काफी लोग एक्सरसाइज के रूप में जो घर का ही काम है या खेत का काम है तो एक्सरसाइज के रूप में हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल उससे काफ़ी चीजें इंप्रूव ही कर जाती हैं लेकिन चूंकि मैं भी छोटे जगह से रहा हूं पतरातू है झारखंड में और वहाँ पे मैंने देखा है गाँव में लोग लेकिन प्रॉब्लम उनको भी होती है तो प्रॉब्लम का जो कारण अभी मैं सीख रहा हूँ करीब तीस साल बत्तीस साल हो गया इस फील्ड में तो मेन मिर्च का इस्तेमाल पहले तो मैं नहीं बोलता था दो साल पूर्व तक तो मैं सुनता था चुप रहता था कि मिर्च में विटामिन सी एंड बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं और कुछ चीज़ें हैं भी लेकिन पिछले दो वर्ष पूर्व दो तीन ऐसी घटनाएं हुई मेरा दिमाग जब कुछ नहीं काम करता है तो फिर मैं सोचना शुरू करता हूँ कि क्या रूट कॉज को ढूंढने की कोशिश तो रूट काज जब निकला चाय कॉफ़ी भी नहीं था आहार में लगभग लगभग बहुत ठीक हाँ मिर्च राजस्थान के एक सज्जन मिले अभी दो साल पहले हाँ। और काफ़ी सीनियर अधिकारी हैं तो उनको मैंने कहा कि आप का बाकी चीज तो ठीक है लेकिन आ, एसिडिटी की वजह से ही सर्वाइकल और ये आईज में स्ट्रेन है तो ये कारण चाय बोले चाय कॉफी तो नहीं कॉफ़ी एक आध बार लेता हूँ और मिर्च हाँ क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और मिर्च खाया जाता है एक दो मिर्च या तीन मिर्च दो मिर्च सुबह शाम खाया जाता हूँ तो उसके पहले चूंकि मैंने जो मिर्च का सुनता था कि विटामिन सी और कुछ और चीज़ें तब फिर इस पर मैंने थोड़ा सा काम किया फिर मैंने उनको कहा कि आपको सर मिर्च बंद करके आप देखें मुझे विश्वास है कि ये मिर्च एसिडिटी कर रहा है और अल्सर मैंने कुछ केस में पहले भी देखा अल्सर तक का, का कारण चाहे वो पेट में अल्सर चाहे गले में गले एसिडिटी से गले में छिल जाता है जिसकी वजह से वो खांसी होती रहती है गले में इरिटेशन होता रहता है तमाम चीज़ें और आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जब पित्त एन वात बिगड़ता है तो कफ की प्रकृति बढ़ती है तो वात एंड पित्त मतलब गैस एसिडिटी और कब्ज कब्ज और एसिडिटी की वजह से फिर आपका आ, आ, कफ की समस्या या साइनसाइटिस की प्रॉब्लम्स और ये मैं बहुत केस में देख लिया जिन लोगों का पैक्ड फूड ज़्यादा जो चटपटा बहुत ऐसे लोग मिले मुझे जो कि बहुत ज़्यादा जैसे गोलगप्पे या आ, ऐसी जो चट चाट पापड़ी और ऐसी चीज चीज़ों में मैंने देखा है कि इतनी ज़्यादा मसाला पाउडर आमचूर पाउडर इस चीज़ें और ये तमाम चीज़ें एसिड क्रिएट करती हैं और अम्ल का बढ़ना ही खून में अम्लता बढ़ने से आ, आपके हड्डियों की आ, ताकत कम करने लगना नर्व्स में वीकनेस कोलेस्ट्रॉल ये सारा कारण ही पेट है और इसमें एसिड कब्जियत और एसिडिटी यही मुख्य रूप से सारे शरीर को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गया चाहे हेयर का प्रॉब्लम है अभी पिछले आ, करीब एक वीक पहले की बात है दिल्ली में मैं इस, इस स्कूल में कैंप कर रहा था <laughs> तो एक बच्चा उसके परोस में जो बच्चा बैठा होता कि सर इसके बाल पक गए सातवीं क्लास का बच्चा <laughs> तो मैंने उसको पूछा तो उसने कहा कि डॉक्टर से बात किया उन्होंने कहा कि पोल्यूशन के कारण बाल पके हैं तो मैंने कहा कि पोल्यूशन से बाल पकता तो 50 टू 60 परसेंट के बाल पक जाने चाहिए थे नहीं। ऐसा नहीं है मेनली पेट की गर्मी जब बढ़ती एसिड जब बढ़ता है तो बाल भी पकते हैं बाल झड़ते भी हैं स्किन का एलर्जी स्किन में अलग अलग तरीके कई तरीके की जो समस्याएं हैं ड्यू टू द एसिड एंड कब्जियत के कारण इसको मैं एक दूसरे तरीके से कहता हूँ जैसे कि लकड़ी में दीमक लगते हुए आप लोगों ने देखा होगा घुन लगते हुए अभी आज की पीढ़ी के लोगों को घुन लकड़ी का में घुन लगना पता नहीं होता है देखा भी नहीं होगा हम लोगों ने देखा है मुझे याद है बचपन में भी वो दरवाजे या उसमें ऊपर चौखट पे लकड़ी के जो दरवाजे का चौखट है उस पर दीमक लग के अभी भी खा जाता है ऊपर से वो खाता है वो दिमक होता है मिट्टी लगता है और दूसरा एक घुन होता है घुन होता है धीरे धीरे वो एकदम महीन पाउडर करके लकड़ी को भीतर से खाया जाता है तो एसिड वही है एसिड ये है कि आपको धीरे धीरे वो बोन को धीरे धीरे खा जाएगा hmm. भीतर सिस्टम्स को धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाएगा। और कब्जियत है जो कि आपके ऊपर लकड़ी के ऊपर जैसे दीमक, उस तरीके से स्किन पर एलर्जी आ, स्किन का जैसे रिंकल्स है हेयर का है ये सारी चीज़ें और आँखों पर ये सब कुछ पेट का ही खेल है और मेरा कहना है कि पेट पावर हाउस है एनर्जी सेंटर है बॉडी का तो अगर आप चाहते हैं युवा बना रहना आप चाहते हैं फिट बने रहना तो अपने पेट को पाचन तंत्र को ठीक कर लें उसके लिए आप चटपटा जैसे बहुत ज़्यादा मिर्च है बहुत ज़्यादा मसाला है उसको अवॉइड कर दें कम कर दें मिनिमाइज़ कर दें वहीं बंद करें ठीक है जब तक समस्या नहीं है थोड़ा बहुत खाएं भी लेकिन समस्या कोई हो रही है तो उसके बाद जरूर बदल लेना चाहिए इसके साथ एक ये अभी मैं जो याद करता हूँ बचपन का माँ हमारी या ज़्यादातर लोग आप लोग ये याद करें अपने घर में जो महिलाएँ होती थी माँ होती थी वो सिल्वर पे कूट करके मसालों को पीस के उसका लुक बनता था ग्रेवी बनता था अब वो चीज़ें खत्म हो गई पिछले तीस साल से मुझे याद है वो अब हमारे घर में भी अब वो इजी हो गया वो पाउडर मसाला सब्जी मसाला या अपना पिसवा के लोग भी यूज़ करते हैं जब आप सिल्वर पे पीसते हैं थकूच के जब आप पत्थर के उसके चोट के कारण कुछ मसालों में कुछ ऐसी वो गर्माइज के को कम करके ठंड करता है उसका स्वाद भी अलग होता है लेकिन अभी जो पाउडर फॉर्म में हम लोग उसको खाते हैं सेवेंटी परसेंट मैं कहता हूँ या एटी परसेंट वो शायद पच जाएगा लेकिन ट्वेंटी थर्टी परसेंट चांस रहता है कहीं डिपॉजिट का तो स्टोन का भी मैंने आ, कई ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को देखा कि पथरी हो गया स्टोन का गाल लालबरा तो कारण जब मैंने जैसे उनके पेरेंट्स पूछा कि हाँ जी हमारे वो दुकान है बच्चा आ, दिन भर बैठा था तो दो चार पैकेट वो कुरकुरा या चिप्स कुछ कुछ खा जाता था तो वो जो बाहर का कोई भी पैक्ड फूड आप खाते हैं उसमें वो पाउडर जो फॉर्म में जो भी है प्लस कुछ और केमिकल भी उसमें डलता है कुछ प्रेजिटिव डालते हैं कुछ एजीनोमोटो पता नहीं बहुत सारी चीज़ें तो वो सब चीज़ें भीतर हीट तो जनरेट करता है पेट में लेकिन वो जो पाउडर फॉर्म में वो जा करके पथरी का चांस क्रिएट करता है तो मेरा नम्र निवेदन सभी स्रोतागम से जो भी इस चीज़ को सुन रहे हैं बाहर का मसाला कोशिश कीजिए कम घर में अगर आप सिल्वर पे पीस सकते हैं पत्थर पे तो ठीक है अदरवाइज़ सिंपल जीरा छोंक की चीज़ें खाएं वो आपको ज़्यादा स्वस्थ करेगी भुना हुआ जीरा पाउडर आप थोड़ा सा जैसे कि दोपहर में दही आ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप समझो कि, कि दही अगर खाते हैं खाएं पेट के लिए बहुत अच्छा है लेकिन जिनको अर्थराइटिस का चांस है जिनको कोलेस्ट्रॉल है जिनको लीवर का प्रॉब्लम है दही के बदले वो छाछ लें लस्सी मतलब दही को घोल के जो लेते हैं लस्सी के बदले छाछ लें छाछ में हल्का जीरा पाउडर हल्का काला नमक तो अलग से नमक खाने की आदत है तो वो आपका नहीं होना चाहिए आपका मिर्च अलग से खाते हैं तो नहीं हो सब्ज़ी में डालते हैं तो बीज हटा के डालें या एक आध मिर्च अगर आपको खाने का मन भी है तो बीज हटा के आप नींबू के रस में रखिए और एक दिन के बाद वो थोड़ा सा हल्का सा उसका स्वाद भी बदल जाएगा नुकसान करेगा भी तो वो थोड़ा बहुत मतलब वो आपको फिर भी शायद चल जाए लेकिन जो हरी मिर्च दो तीन सब्जियों के साथ खाने में खाते हैं उसको मैं चाहूँगा कि उसको हटाया जाए या कम किया जाए जी जी कृष्णकान्त जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को हेल्दी रहने का जो टिप्स है वो आपने बताया कि खाने में जो है मिर्च या फिर मसाले जो ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनको अवॉइड करें और सादा और सिंपल भोजन खाएं अगर मसाला चाहिए तो आप ख़ुद उसको जो है सिलबिटा पेय जैसे कि पहले पीसता करते थे वैसे अगर आप पीस के अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर आपको अच्छा जो है स्वास्थ्य देगा तो वो आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत और उसके बाद फिर से कृष्णकांत झाजी से कोई सवाल हो तो आप चौरानवे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत भजन आपके नाम सुनते रहो मुस्कराते रहोपड़ी पूरे बुरे हाथ और तालियां जोरदार एक साथ घर भी सजा दिया दीपक भी जला दिया अब किसकी बारी है राम झूलेंगे तो पालना है नमस्कार आप सुन रहे हैं, रेडियो वन वन जीरो पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और किशोरी का बहुत ही प्यारा सा भजन आप सुन रहे थे राम आएंगे आएंगे तो चलिए बड़ा अच्छा माहौल बन रहा है 2024 में आप जो हैं अयोध्या में राम का जो है मंदिर बन रहा है और इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी हैं और सारे ही लोग जो हैं पूरा आकर्षण का केंद्र वहाँ पर है और देश विदेश के लोग वहाँ पर आने वाले हैं एक बहुत बड़ा जो है एक काया पल, काया पलट हो गया है अयोध्या का और सुना है कि वहाँ पर आसपास में सारी ज़मीनें बिक गई हैं और लोग जो हैं वहाँ पर धड़ाधड़ जमीनें खरीद रहे हैं और कुछ संस्थानों का भी विशेष रूप से रिक्वेस्ट गया है ताकि वो लोग वहाँ पर अपना आश्रम बना सके लोगों की सेवा कर सकें इसके लिए भी रिक्वेस्ट गया है तो आइए इस बीच मैं जैसे कि के के, के जहाँ हमारे साथ है दिल्ली से आप आए हैं योगाचार्य हैं और प्रेषर स्पेशलिस्ट है और सबको जो है उनका अभियान है उनका एक मुहिम है कि सब स्वस्थ रहे मस्त्र है तो इसके लिए वो बताते रहते हैं जैसे कि अभी आपको आ, कुछ हमारे डाइट सिस्टम मिर्ची वगैरह नहीं खाने की उन्होंने सलाह दी है इसके साथ में कुछ आ, ऐसी चीज़ें क्या टेक्निक्स क्या टिप्स हम लोग जो है समझे उनसे कि हम हमेशा हेल्दी रह सकें जी मैं सर मुख्य रूप से कहना चाहूँगा कि शरीर का मुख्य तीन पार्ट है उसका केयर कर लिया जाए हुँ, ब्रेन इज द बॉडी क्योंकि हारमोन्स का सारा सेक्रेशन मस्तिष्क में पिट्योट्री एंड पीमल ब्लैंड की वजह से इस पूरी बॉडी को संतुलित रखता है और थायराइड के लिए भी किडनी के ऊपर एक मसीन है एड्रिनल बोलते हैं छोटी सी ग्रंथि है उसके लिए सारा पिट्योट्री ही हारमोन्स से है। तो ब्रेन इज द मैन स्विच ऑफ द बॉडी में कहता हूं दूसरा स्टमक इज द डायस्टिव सिस्टम इज द एनर्जी सेंटर ऑफ द बॉडी लेफ्ट में लीवर राइट में राइट में लीवर लेफ्ट में पेंक्रियाज इंस्टिटाइन और नॉर्मली लोगों को अतरियों का साइज भी नहीं पता, नहीं नहीं पता। नहीं नहीं। और अतरियाँ इंस्टाइन पूरा क्लीन नहीं हो पाता है जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ती हैं है। और पेट का एसिड खान पान का जब आप बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें या बहुत ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो एसिड बनता है तो एनर्जी सेंटर जो बॉडी का है वो वीक होता है तीसरा मेन सपोर्ट ऑफ द बॉडी स्पाइनल कॉर्ड मेरूडंड की हड्डी मेन uh, सपोर्ट है जिसकी वजह से पूरा बॉडी का संतुलन uh, नसों का नर्वस सिस्टम का बना रहता है तो मेन स्विच ऑफ द बॉडी ब्रेन स्टमक या द एनर्जी सेंटर स्पाइनल का द मेन सपोर्ट ये तीन का ध्यान रखने का प्रयास किया जाए तो समस्याएं आपकी रुक जाएंगी धीरे धीरे ठीक होने लग और इसके लिए मैं मुख्य रूप से कहता हूँ कि कुछ एक्टिव के पॉइंट्स हैं उसको कर लिया जाए तो हथेलियों में पॉइंट्स है फिंगर टिप्स मैं कहता हूं, दोनों हाथ की हथेलियों के फिंगर टिप्स को अंगूठे से शुरू करके एक मिनट आधे मिनट से एक मिनट डेढ़ मिनट तक आप कर सकते हैं अंगूठे पे, उसके बगल वाली उंगली उसके बगल वाली मतलब पांचों उंगलियां, दोनों हाथों की बारी बारी से और दूसरा हथेली के पास का थम ज्वाइंट के लिए जहाँ अंगूठे के जॉइंट्स का जो फुला हुआ हिस्सा है एंड तीसरा हथेली के पीछे का हिस्सा है जो कि वी जॉइंट जो इंडेक्स फिंगर और थम ज्वाइंट के पास का हिस्सा ये इमरजेंसी पॉइंट है ये सर दर्द है गर्दन दर्द है इन चीज़ों को ये इम्प्रूव करने में हेल्प करता है लेकिन ये धीरे नियमित अगर आप इसको करने लग जाएंगे तो गैस फैसिलिटीज और ये सर्वाइकल वाला पेन भी ये इम्प्रूव करता है लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि खान पान का सबसे ज़्यादा फर्क है आ, बच्चों को रात में जरूर दूध रोटी जरूर दिया जाए आप चाहते हैं कि पेट आपका ठीक रहे तो दूध का इस्तेमाल चूँकि आजकल बहुत लोग दूध मना करते हैं तो कारण और बहुत सारा मिलावट दूध के कारण भी दिक्कत होती है और भी बहुत इंजेक्शन लगा हुआ दूध मिलता है उसके कारण भी दिक्कत होती है हुँ, लेकिन हुँ, दूध शुद्ध हो और यहाँ जैसे आप लोग जहाँ हैं यहाँ पे शुद्ध गाय का दूध मिलता है देसी अपने शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय का दूध अगर मिले उससे बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होती हैं अच्छा। आ, पेट के लिए खास करके दूध में चूंकि बहुत सारा विटामिन मिनरल का ये है तो उससे वो फर्क पड़ता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खाने पीने में आ, रात में खास करके दूध रोटी दलिया खिचड़ी ऐसी चीजें का इस्तेमाल हो जाए और आ, बच्चों को खास करके जैसे हम लोग बचपन में मुझे याद है कि रात में दो तीन दूध रोटी जरूर खाते थे सब्जी रोटी खाए उसके बाद दूध रोटी जरूर खाते थे तो वो एक बहुत हेल्प करता है स्टमक के लिए कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी को दोनों को ठीक करने में हेल्प करता है अभी दिल्ली में जैसे नहीं, को बोलता हूँ कि भाई कुछ नहीं कब्जियत है आप रात में दूध रोटी जरूर शुरू करें उससे उनको चेंज आ जा जाता है इसके बाद आ, गाय के दूध का अच्छा। फाड़ करके पनीर का पानी आप पीने लग जाए तो पनीर का पानी पीना अपने आप में इंस्टाइन का वो आ, पूरा भीतर से चेंज कर देता है ताज़ा पनीर मतलब नींबू निचोड़ के फाड़ें आप या फिर आप फिटकड़ी डाल के फाड़ें अच्छा नींबू निचोड़ के फाड़ा जाए और ताज़ा पनीर हटा लिया जाए उसका पानी गुनगुना पानी पी लें अच्छा सप्ताह में अच्छा। एक या दो बार कर सकें ये करते ही आपको एक से दो वीक में आपको अपने बॉडी में लाइट फील होगा और इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं एक्यूप्रेशर का तीन पॉइंट जैसे मैंने बताया फिर से रिपीट कर रहा हूँ हरेक फिंगर टिप्स के पौड़ों को दबाना है एक एक मिनट दोनों हाथों का दूसरा वीनस माउंट थम ज्वाइंट एरिया तीसरा हथेली के पीछे का अपोजिट ऑफ दी ये तीन पॉइंट और फिंगर टिप्स के लिए मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई पेन हो जिसका पिछला हिस्सा गोल चौरा हो शुड लाइक फोर्स एज ए स्प्रिंग एक्शन ये प्रैक्टिस में आप लेते आएंगे तो ये आपका नर्व को स्ट्रेंथनिंग बेसिकली ब्लड का फ्लो कम होने का बहुत सारा कारण है गैस एसिडिटी की वजह से भी होता है बट बहुत ज्यादा आप ए सी में रहते हैं मूवमेंट कम है एक्सरसाइज कम है तो नशें सूखती हैं सिकुरती हैं एजिंग का सबसे बड़ा जो कारण ये है कि नसों का सिकुरन होना नसों का सूखना और उसके कारण हारमोन्स का भी जो इम्पैक्ट है वो उसमें बदलाव आ जाता है और वो पोस्चर मैंने मतलब झुक करके मुड़ करके जब आप बैठते हैं इसका नाम मैंने रखा है महाराजा आसन चेयर पे बैठ के, के आराम से आप <laughs> आधा मुड़ गए आधा लेते हुए इस राज महाराजा आसन को कि मैं कहता हूँ कि छोड़ा जाए और रात का खाना महाराजा अवॉइड किया मतलब महाराजा खाना इन रात मतलब मैं देखता हूँ खास करके सुबह एक चाय ले लिया एक बिस्किट ले लिया दोपहर में एक दो सूखी रोटी खा लिया रात वाला खाना पूरा भर के दोनों तीनों टाइम का एक साथ खाते हैं महाराजा खाना रात में नहीं होना चाहिए mm -hmm. ओवरवेट का गैस एसिडिटी का अभी एक साहब यहीं आपके यहाँ जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है mm -hmm. और अभी भी बहुत लोगों का मैं ये सुनता हूँ तो पिछले 20 सालों से मैंने देखा है कि जितने हार्ट अटैक्स ब्रेन है ब्रेन है उसमें कहीं न कहीं ना कहीं कारण बनता है आपका फूड में मटर मटर एक ऐसा चीज़ है जो कि जबरदस्त गैस एसिलिटी करता है और मटर लोग ग्रीन मटर देख कितना अच्छा लगता है इतना स्वादिष्ट होता है <laughs> तो वो मटर इज़ नॉट ए वेजिटेबल वो सब्जी नहीं है लोग सब्जी मान के भर मेरे अगर छिलने का मौका मिल जाता है तो पता चला एक मुट्ठी तो ऐसे ही खा गए तो मटर से मैंने देखा है कि अर्थराइटिस का दर्द बढ़ जाता है सर में दर्द गर्दन में दर्द अनुमान मतलब सर्दियों में लोगों का जब कोई भी तकलीफ होता है मैं पूछता हूँ कि मटर कितना खा रहे हैं मटर तो सुबह शाम दोनों टाइम खा रहे हैं अभी पिछले चार दिनों पहले की बात है मैं दिल्ली में दिल्ली कैंट में एक स्कूल में बैठा हुआ था तो प्रिंसिपल महोदय से यही बात कर रहा था कि इस मौसम में मटर एक खतरनाक कारण बनता है और मटर से मैंने देखा है हार्ट अटैक एंड ब्रेन हेमरेज पार्लर से तो वहीं पर एक शिक्षक महोदय बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ एग्जैक्टली exactly अभी आ, मैंने देखा मटर का प्रॉब्लम इस तरीके से आ, तो नॉर्मल खाया बाद में थोड़ा सा अच्छा लगा और एक मुट्ठी एक, एक, एक कटोरी लेके खा लिया <laughs> और ऐसा प्रॉब्लम हुआ हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और तकलीफ बहुत ज़्यादा <laughs> तो मेरा ये कहना है कि मटर स्वादिष्ट तो है मेहनत कर सकते हैं आप खाएँ भी बच्चे हैं बड़े होते हुए बच्चों को दिया भी जाए लेकिन मेहनत हो तो वो फिर पचेगा नहीं तो फिर वो गैस करेगा गैस की वजह से वो दिक्कत करेगा जी जी चलिए डॉक्टर कृष्णाकांत झाजी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको मंगल कामनाएँ है करते हैं तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करूँगा आप सभी को जो है बहुत ही अच्छा जो है सिंपल टेक्निक उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमें जो हमारा खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेहत के लिए तो इसलिए खाना सोच समझ के खाएं उसे जो है डॉक्टर से पूछ के अगर आप खाएंगे तो ज़्यादा बेटर अच्छा होगा और इसके साथ में आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें और थोड़ा सा उंगलियों का जो हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको दबाते रहें पाँच दस मिनट इससे भी आपको जो है काफ़ी अच्छा हेल्थ मिलेगा तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे और जाते जाते मैं आज के दिन जन्मे उन खास लोगों के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा जिनका जन्मदिन आज है तो उन सभी को रेडियो मधुबन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ और मंगल कामनाएँ करते हैं और मैं एक दो नाम है जिनके बारे में बताना चाहूँगा 1959 में आज के दिन जगजीत सिंह दर्दी का जन्म हुआ जो विशेष पत्रकार शिक्षाविद रहे 1959 में आ, 1935 में आज के दिन सुमित्रा चटर्जी का जन्म हुआ जो फिल्मी अभिनेता है बंग, अभिनेत्री बंगाल की रही 1920 में आज के दिन जोवियर पेरिज का जन्म हुआ जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पाँचवें महासचिव हैं उन्नीस में, में आज के दिन कैफी आज़मी का जन्म हुआ जो फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर थे अट्ठारह में आज के दिन विष्णु सकराराम का जन्म हुआ जो मराठी भाषा के बहुत ही पॉपुलर लेखक और 1855 की बात करें तो सुब्रमण्यम अय्यर का जन्म हुआ जो जाने माने पत्रकार और बुद्धिजीवित है 1809 में आज के दिन लेखक एडगर एलन का जन्म हुआ था और 1736 में आज के दिन स्कॉटिश का जन्म हुआ था तो चलिए इन सभी जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ और मंगल कामनाओं के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त सलाम नमस्ते हम गणिसा